C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है ये श्रंखला भारत की लोग कथाएं इस श्रंखला के अंतरगत आये सुनते हैं सिक्किम की एक लोग कथा किस्सा आसन का कथाएं हमारी विरासत हैं हम चाहते हैं आपके मन में इनके प्रति दिलचस्पी बढ़े और इनसे बेहतर जीवन जीने के मूल्य संजो सकें हमारी आज की लोक कथा है किस्सा आसन का बैठने के लिए सिंहासन हो आसन हो या कुर्सी इसकी शुरुवात कैसे हुई होगी खोज की गई और मिली ये लोग का था तिस्सा आसन का बच्चो जैसा कि आप जानते हैं बहुत समय पहले हमारी धरती पर अलग-अलग राजाओं के राज्य थे कुछ दयालु राजा होते थे तो कुछ अत्याचारी सिक्किम के एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनाती हूं जो प्रजा हित चिंतक और बहुत दयालु था राज्य के महत्युपूर्ण समस्याओं पर राज्य के खास खास लोगों के साथ विचार विमर्ष करता था एक दिन सभा में राजा का ध्यान सभी सभा सदों के आसन पर गया कि अज बैठा यहारा कैसे बैठे यह बैठने के कुसी है क्या ये देखकर अत्युन तो दुखी हुआ कि उसके सिवा किसी के बैठने के लिए अच्छा आसन नहीं है एक दिन उसने अपने महामंत्री से पूछा अर clic अर। महामंत्रि जी महाराज सब कुशल तो है आप आराम से तो है न� महाराज सब कुशल है अच्य छेयन प्थे ची आपर का आसन तो ठीक है न जी वैसे तो महाराज सब Scottish है बस एक वो ये पी ये आगे। आगे। जी। मंत्री जी आसन से मुश्किल से उठ पाए यह देखकर राजा सोच में पड़ गया उसके मन में यह विचार आया कि हो सकता है राज मर्यादा के कारण ये लोग असली बात प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने तै किया कि वो सभा में भाग लेने वाले प्रतियक सभासद के बैठने के लिए आराम दायक आसन बनवाएगा। बैठे बैठे उसको मरा खाल हो गया। कैसे बैठे इसको। महाम महाराज राज्य के लकड़ी का काम करने वाले सभी कारीगरों को आरामदायक आसन के नमूने बनाकर दिखाने का आदेश दें जिस का नमूना हमें पसंद आएगा उसे हम इनाम देंगे जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा सुनो सुनो सुनो भैया राजा की सुनो सुनो सुनो आपने कुछ कहा राज्य के लकड़ी का काम करने वाले सभी कारीगरों को यह सूचना दी जाती है कि राज दरबार के मंत्रियों के बैठने के लिए आसन का नमूना तैयार कर राजा को दिखाए जिसका नमूना सबसे अच्छा होगा उसे धेर सारा इनाम दिया जाएगा सुनो सुनो सुनो सुनो, सुनो। तेरी दाल में गंदी साटा चलाओ चलो कहते चलता नंबर बताएगा दिखाते हैं क्यों ढेर सारा इनाम मिलेगा इनाम तो दे भैया राज्य के सभी कारीगर इस काम में लग गए नमूने बनाए गए किसी ने बेंच बनाया किसी ने चौकी किसी ने स्टूल लेकिन राजा को कोई नमूना पसंद नहीं आया जब लकड़ी का काम करने वाले सभी कारीगर हार गए तो एक चमड़े का काम करने वाले कारीगर ने इस काम को करने के बारे में सोचा ऐसा कौन सा नमूना तैयार करूं कि राजा को पसंद आए चलो कोशिश करता हूं हां एक बात है जिस ठंग से मैं बैठा सोच रहा था, ये बैठने का डंग कितना अराम दायक है, क्यों न ऐसा आसन बनाऊं, जिस पर आदमी इसी डंग से बैठ सके, हाँ, ये ठीक है, हाँ, ये, हाँ, तो उसी तरह का गया है, जैसे मैं बैठा हुआ था, अरे वा, यह आसन कितना गुद्गदा निजर आ रहा है, और बहुत आराम दायक भी है, अगर इस आसन की पीछ और इसके दोनों तरफ बाजू बना दिये जाएं, तो यह और भी आराम दायक हो जाएगा, हाँ, यह ठीक र अब जरा बैठकर देखता हूं है? अरे वाह कितना गुदगुदा है मैंने इसमें चमड़े का उपयोग किया है ना शायद इसीलिए यह इतना मजबूत और आरामदायक बन गया है अब मैं हां अब इसे अपने देखो मेरे कैसा आसन बनाया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ वाह वाह राजा को आसन बहुत पसंद आया उसने आसन बनाने वाले कारीगर को इनाम दिया और उसे शाही सभा के लिए काफी संख्या में आसन बनाने का हुक्म दिया नए आसन शाही सभा में लगा दिए गए और और धरना और हां <tis> <आए>, <tis> संत तो तैयार हो गए लेकिन इसे कोई नाम भी दिया जाना चाहिए महामंत्री जी महाराज तुरंत सभा बुलाइए जी महाराज हम सभासदों से परामर्श करना चाहते हैं महाराज जैसी आपकी आज्ञा आब रणपुर महाराज देखिए राजा साहब को बुलाया है समर अरे वाह बेटी बेटी आपका आसन कितने सुंदर है कितना बड़ा आराम सज्जनों सुनो सुनो महाराज क्या कह रहे हैं आप सभी के लिए ये नए आसन बनवाए गए हैं आशा करता हूं कि ये आरामदायक होंगे अरे वाह महाराज ये सचमुच बहुत लाजवाब हैं <laughs> देखिए ना ये चर्मराते भी नहीं है और ना थकाते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है जी वाह बहुत सुंदर है आनंददायक बहुत तो मेरी इच्छा है कि इसके लिए आप सभी सोच समझकर एक नाम सुझाएं जिसके नाम का सुझाव उचित होगा उसी नाम से आसन को पुकारेंगे ये देखिए बहुत अच्छे हैं महाराज बड़े नेक हैं हां एक तो हमारे लिए आरामदायक आसन बनवाया और उसके नामकरण के लिए हम ही से नाम पूछ रहे हैं कितनी अच्छी है, तो है राजा बहुत दयालु और प्रजा के शुभचिंतक है हाँ हाँ हाँ हा, सही बात है सही बात है, सही बात है सही। इसका नाम गद्दी रखा जा सकता है गद्दी गद्दी कुछ अच्छा नहीं है अ, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं ना, है कुछ सोचो उसका ना, नाम चौकी ना, होना चाहिए चौकी चौकी भी तो नाम है है है चौकी कोई रसोईया तो गद्दी कोई नाम है गलत गलत गलत पहले वाला तो गद्दी कोई नाम है अरे छोड़ो तुम्हें क्या पता चौकी होना चाहिए अरे नहीं चौकी अरे तुम कैसे समझ सकते हो अरे अरे हट हो जा अरे तुम क्या समझते हो अपने को चौकी होना चाहिए अरे तुम कैसे समझ सकते हो अरे अरे हटो यहां कैसे हो शांत रहिए आप सब लगता है आप सभी शिष्टाचार भूल गए हैं आप सभी के व्यवहार ने मुझे बहुत निराश किया है आज सभा यहीं समाप्त होती है आप सभी जा सकते हैं बहाबंत्री जी आग्या महराज कुछ बताईए इस आसन को लेकर सभा सदों ने इतना उपद्रव क्यों किया महराज मेरा कहा माने तो उन सज्जनों को पुना सभा में बुलाए किन तु महराज बैठने के लिए आसन न दें अ मगर इससे क्या होगा आपको इसका उत्तर मिल जाएगा आप ऐसा करके तु देखिये महराज राजा ने दूसरे दिन सब सभा सदों को बुलाया वहां एक भी आसन नहीं था सभी सभासद जमीन पर बिछे कालीन पर बैठे ठीक है अब फिर हमारे एजेंडा कहां है ये क्या खैर जो महाराज की आज्ञा हमें तो स्वीकार्य है अच्छा यही कालीन पर अरे हमारे भी कोई इज्जत है हैं हां कभी आसन देते आब... हैं और कभी जमीन पर बिठा देते हैं हैं ये बहुत गलत है ये आप सबकी आंखों में एक प्रश्न है कि आपको इस तरह कालीन पर क्यों बिठाया गया ये याद दिलाने के लिए कि आसन पाना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है शिष्टा चार का महत्व जानना पहले आप सबको अपने आचरन में सुधार नाने की जरूरत है महराद क्षमा कीजिए कल के अभधर व्यावारत के लिए हम सब चर्मिंदा है भविश्य में कभी ऐसा नहीं होगा Maha Mantriji, Maha Raja, hemàre s'abhi saba-sada'n kè liè Umda Asan t'ayar k'arvaia jaen. Huh Jee, Maha Raja, jaisi aapki aankya. <laughs> Dhaniabhad, Maha Raja, oh, oh, oh, oh. Dhaniabhad, oh, oh, oh. Maha Raja. Yeah! Maha प्रकार सभा सदों का आश्वासन पाकर राजा ने पुनैयासन बनाने का आदेश दिया <laughs> लेकिन कुरसी पर खीचा तानी की शुरुआत तो हो चुकी थी जुद्ध का अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ कामिनी भटनागर आलेख वंदना चौहान कलाकार मंजु मेनी राम मेनी कीमती आनंद सुनील लोहिया और अशोक मलकानी तकनीकी नियंत्रण नी सतीश लाडे ध्वनि अंकन बटी लेंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन